प्रति ईश्वर साध बौद्धम के प्रति ईश्वर को सिद्ध किया जा रहा है विवाद अध्यास विकल्प तद अतिरिक्त परमा परमात्थ निर्विकल परमावत्वाद्यासित विकल्प ने सविकल्प ज्ञान कौन सा सविकल्प ज्ञान विवाद अध्यासित है ईश्वरों जगता कारक जो विकल्प ज्ञान है वह विवाद का विषय है क्योंकि अनेकों लोग ईश्वर को मानते हैं कई नहीं मानते हैं, प्रमा नहीं है तद अतिरिक्त प्रमाण साध्य क्या है तद अतिरिक्त गाद प्रमा ज्ञानातिरिक्त जो ज्ञान का विषय है उस विषय में भी वो प्रमाण क्यों जो प्रमा निर्विकल्प्रमावत जैसे क्योंकि बौद्धों में निर्विकल ज्ञान ही प्रामिक ज्ञान है नहीं ना, सर्वम शून्यम कह देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके यहां विषय है नहीं ना इसे विषय विशिष्ट जो ज्ञान होता है मिथ्या है और निर्विकल्प ज्ञान जो होता है किंचित जिसे विषय स्पष्ट नहीं है वही उनके यहाँ प्रमाण है इसे दृष्टांत निर्विकल्प ज्ञान को लेंगे जो उभय उभयत प्रमाण हमारे यहाँ तो निर्विकल्प भी प्रमाण है सविकल्प भी प्रमाण है उनके यहाँ सविकल्प प्रमाण ही आप प्रमा है निर्विकल्प प्रमाण है इसे हमें तो करना है सविकल्प ज्ञान भी प्रमा है तुम्हारे निर्विकल्प ज्ञान के समा पक्ष क्या हो गया सविकल्प ज्ञान दृष्टांत हो जाएगा निर्विकल्प ज्ञान कोई कह सकता है यहां पर आश्रय सिद्धि स्वरोपासिदि दोष आ जाएगा नजा आश्रे आश्रे आश्रे कि जो है, वह पक्ष में नहीं है तो आश्रय सिद्धि सविकल्पक ज्ञान जैसे आश्रय सिद्धि दोष के दृष्टांत क्या है गगनार विंदा अरविंद गगनार्प तो है ख वो तो कैसा है सुगंधी है क्यों कमल होने से कमल है ना वो भी फूल है सुगंधि जरूर होगा पुष्पत सुगंधित आपने पुष्पत्व मान लिया है तो सुगंध होगा तब आप कहेंगे पक्षता का अवच्छेद अरविंद वच्चे में अरविंद वो आश्रय सिद्धि इसे कहना है कोई आश्रय तो ले सकता है परमात्म तो नहीं है कहा विकल्प ज्ञान में क्योंकि पूर्व पूर्व पक्षी बौद्धों के दृष्टिकोण में ज्ञान में प्रमात्व है लेकिन सविकल्प ज्ञान में प्रमात्म जैसे अरविंद में अरविंद अरविंद में अरविंद ज्ञान में प्रमात्ता है क्योंकि ज्ञान का विशेषण गुण हैल्पकत्व और बौद्ध में अस्वीकृत है अतएव आसर सिद्धि दोषो दे सकते हैं अथवा स्वरूपा सिद्धि दोष भी दिया जा सकता है आसर सिद्धि और सर्पा कैसे हो गया सर्पा का दृष्टांत क्या है सर्पासिद्धि विचार है नागा सिद्धि विशेषणा सिद्धि विशेष्याद्धि श्रद्धा सिद्धि दृष्टान क्या था शब्दों गुण चाक्ष शब्दो गुण चाक्ष शब्द गुण है ही संशय नहीं। इन हेतु जो दिया वो बिल्कुल ही नहीं है पक्ष कौन था है तो चाक्षत ये शब्द चाक्षुष नहीं शब्द तो स्रोत है ना श्रावण श्रावणत्व तो उसके अंदर रहेगा चाक्षत तो नहीं रहेगा अतः चाक्षत रूप है तो पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है वहां गगनारविंद में क्या था अरविंद में तो रहता है इन विशिष्ट जो था गगन विशिष्ट अरविंद में नहीं है और पक्षता तो गड़बड़ पूरा पक्ष गड़बड़ नहीं था और पूरा पड़ा हो गया कि चाक्षत बिल्कुल ही शब्द में नहीं होता इस और होते मत में जो शून्यवादी है तो सर्वम शून्य में उनके मत में तो बिल्कुल ही संकल्प ज्ञान पूरा का पूरा नहीं है तो, तो कोई भी ज्ञान प्रमा, प्रमा है यहाँ वैभाषिक मत में सोतांतिक मत में निर्विकल्प ज्ञान प्रमा हैल्प ज्ञान आप जिन संकल्प ज्ञान को मान रहे किसी ने किसी ज्ञान को प्रमा मानते हैं निर्विकल्प ज्ञान को को मान रहे हैं सभी कल्प को मानते हैं सभी मानते लेकिन शून्य को प्रमा नहीं मान सकता ना तो इसीलिए उनके ज्ञान में कि प्रमाप्त है जब पक्षल प्रमाप्त नहीं रहेगा तब सिद्धांत ही कहता है ऐसा नहीं कहना आश्रय सिद्ध दोष या स्वपा सिद्ध दोष ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कौन किसको बोल रहा है वैशेषिक बोल रहा है बौद्धों से क्यों बोल रहा है? दिनी, दिनी है। क्योंकि महान जिसका नाम था आचारी, शांत रक्षित उन्होंने एक तत्व संग्रह करके पुस्तक लिखा बौद्धों के सिद्धांत के तत्वों का संग्रह किया उसकी दो सौ बयासी श्लोक उन्होंने दिया देखिए ईश्वरादिशक्ता तद हेतु मात्र भाविदास्फुट ईश्वरादिशक्ता तद हेतु कल्पना ईश्वर रूप आश्रय को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है उनके कथन से मालूम हो रहा है स्पष्ट ईश्वर को मान रहे हैं बौद्ध भी ईश्वर को मानते हैं और है ही बौद्धों में ईश्वर की पूजा होती है उन्होंने देवियों को भी माना वज्रायणी वगैरह अनेक देवियां उनकी यहाँ उनकी पूजा होती है तो उनमें दो मुख्य पथ है महायान मार्ग हीनयान मार्ग और बीच में एक तीसरा है जो वज्रयान मार्ग तीन मार्ग मुख्य हैं तो उनमें दो ही दो की चर्चा ज्यादा होता है महायान और हीनयान तो इन लोगों में ईश्वरवाद लगभग सभी में है महायान में यद्यपि लुप्त सा हो गया जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है ये महायान मार्गी ही है ज़्यादातर हीनयान वाले कम हैं और वज्रयान तो बहुत ही कम है जो स्पष्ट देवी का मूर्ति भी मानते हैं पूजा भी करते देवी देवताओं का इसे जैनियों में श्वेतांबरी है ना दिगंबरी मध्यमी मध्य भी बहुत ही भग, है यदि देवी देवता को लेकिन आजकल भारत में इतने जैन सब मध्यमी ही है लगभग बाहर से ढोंगे हम श्वेता है दिग अम्बरी है भीतर सभी देवी देवता की पूजा करते हैं कोई जैनी का घर ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ देवी देवता की पूजा नहीं होता है सब जैनी लोग देवी देवता की पूजा करते हैं और किस करें ना करें लक्ष्मी का और गणेश जी का जरूर पूजा लक्ष्मी का गणेश जी को पूजा कर मानते देवी देवताओं को बाहर से सिद्धांत बोलते नहीं तो फोटो तक रखे हुए हैं, का का फोटो, फोटो सब रखते कुछ तो सिद्धांत देखने में बाहर से कुछ होता है ग्रंथों में लेकिन वास्तविक प्रक्रिया में आप देखेंगे जीवन में अलग ही चलते हैं ये लोग बौद्ध में पूजा पाठ नहीं करें फिर भगवान बुद्ध का मूर्ति की बना देते हैं दुनिया और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई एक से विशाल से विशाल इतना बड़ा मूर्ति आप यहाँ कोई देवी देवता का नहीं हाँ इधर बड़े बड़े पहाड़ या पहाड़ को काट के मूर्ति बना दिया का भी क्या है स्वर्ण बेड़गोना में एक पहाड़ पर काट के बाहुबली की मूर्ति बना दिया सिंगापुर में मिलेगा बुद्ध भवन बहुत विशाल सफेद पहाड़ सफेद पद पत्र कहाँ से लाया हो बहुत बड़ा आया जिससे आग इतना छोटा दिखता है आप खड़े हो जाए पांच फुट वाले इतनी बड़ी मूर्ति हाँ सोने का पूरा शुद्ध शुद्ध सोना बैंकॉक में बहुत बड़ा विशाल सब जगह है अफगानिस्तान भी थी अभी मूर्ति को तोड़ के फेंक दिया उस मूर्ति बहुत बड़ा बम्बो तोड़ना पड़ा ऐसे नहीं टूटा हथौड़ा उसे बमस्फोट करके तोड़ा इतना बड़ा मूर्ति मंदिर भी बनाते हैं और पीपल बोधी वृक्ष बोलते हैं और इसकी पूजा करते हैं सब उन तीसरे कहते हैं हाँ कि सिद्धांत उन्होंने लिख दिया तत्व संग्रह ग्रंथ में ईश्वर को हम मानते ईश्वर ईश्वरादि में भक्तों के द्वारा कल्पित रचित समझो गुण है जगत कर्तवाल तथेतुवादि कल्पना क्यों स्ने भक्ता न कहा ईश्वरादिशु इश्व। ईश्वर आदि सघन देवी देवताओं में जगत कर्तृत्व आदि रूपा जो धर्मों की कल्पना किसने करे भक्तों ने इन धर्मों की कल्पना किया है अरे कल्पना कैसे आई अचानक वासना मात्र भाविन्यो अनादिकालीन परंपरा से पूर्व पूर्वजन जोजनों में अनादिकाल से चलते आ रहा है धाता पूर्व अकल्पेत सभी केन्द्र वासनाएं हैं पूर्व पूर्व जन्म कल्पों की कल्प में, कल्प कल्प में के युग में ऐसे करके चल रहा है सभी मान रहे हैं कल्पना भक्तान ईश्वर विविधा जाये इस विविध प्रकार के कल्पनाएं हम सुस्पष्ट करते हुए देखते हैं कने का ईश्वर तो मान ही रहा ना उसके लिए धर्म जो है क्या है क्या नहीं है वो कल्पना है कह दिया मैंने बिल्कुल वेदांत नजदीक पहुंच गया मैंने एक तरफ ईश्वर उसके मत में निर्गुण निराकार हो गया और उसमें धर्म कल्पित है कह दिया मैंने वेदांती हो गया वो जैसे वसुबंधु और वसुबंधु की उत्तरकारी वसुबंधु को तो बुद्ध भगवान का अवतार मानते आचार्य वसुबंधु को बुद्ध भगवान के अवतार माना गया इसलिए मानते हैं खुद बौद्ध लोगों में ये बात माना जाता है कि उनका कहना है कि बौद्धों के सिद्धांत को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दी थी ठीक ठीक समझे नहीं थे कि बुद्ध बाबा ने खुद ने कोई ग्रंथ लिखा नहीं उपदेश देते गया। और उसका शरीर छोट के समाधि में चले गए बाद में एक बहुत महाधिवेशन हुआ इन्होंने महाधिवेशन बोलते हैं उसको बौद्धों ने महाधिवेशन तीन महाधिवेशन रचना करी है अलग अलग समय पर हमने सब तारीख वगैरह दिया है हमारे सर्वदस्य अनुसार पुस्तक देखना तो सब दिया डेट्स भी दिया है कौन राजा ने कराया सब दिया तो उन्होंने तीन अधिवेशनों में गया। पहला अधिवेशन में ही तय हुआ तो लिखा नहीं हमारे नहीं है उड़ा देंगे भविष्य में कोई इसके मार्गदर्शन का कोई ग्रंथ ही नहीं है उनका तो वेद है अमुख का ये अमुख का वो है का क्या है इस निर्णय लिया जिन जिन लोगों ने जो जो उपदेश पाया भगवान से डायरेक्ट वो लिख लिख करके हमको दे दे। आप गए कोई कोई दर्शन किए, पूछा प्रश्न कोई जवाब दिया आप लिख दो आपने क्या क्या प्रश्न पूछे थे, आपको जवाब दिया जितने लोगों ने दर्शन पाए हैं जिन, -जिन लोगों ने सत्संग सुना है जो जो सुना है सबने गुजरने बहुत वर्षों के बाद पचास वर्ष बाद और सारा संग्रह हुआ संग्रह के बाद तीन पेटी बना दिया तीन पेटी रख एक धर्म संबंधी जो उपदेश हो सके एक जगह डाल दिया आत्म संबंधी उपदेश एक जगह डाल दिया और अन्य विषयों को एक जगह तीन पेटी हाँ। और तीन पेटियों में जो पढ़ते गए लोग जो महात्मा थे बौद्ध महात्मा लोग पढ़ते गए उनको अपना ये लगा ये सूत्र जैसा है मोहर डाल दो इसको यहाँ डाल दो यहाँ डाल दो बांट बांट करके तीन डिब्बों में सारा का सारा उपदेश इकट्ठा और फिर निकाल कर उनको ढंग से ग्रंथ बना इसको त्रिपिटक होते तीन पेटियों में संग्रहित भगवान बुद्ध के उपदेश उनको त्रिपिटक नामक से ग्रंथ बना दिया यही बौद्धों का मूल ग्रंथ है इन त्रिपिटकों का जो बनाया गया उसमें लोगों ने उसकी व्याख्याएं अलग अलग ढंग से कर दी परस्पर विरोधी व्याख्याएं हो गई जिसके वजह से ही विभाजन हुआ महायान हो गया महामार्ग हम हैं यान मन मार्ग बुद्ध भगवान वो महान मार्ग परम चलने वाले महामार्गी लोग हैं कहने हीन लोग है ये ठीक नहीं है दूसरा अपने हीन बना दिया त्याग करके त्याग मार्गी हीन बने त्याग त्याग मार्ग अलग हो गए और वज्र मार्ग अलग हो गए वो तो पूरी ही देवी देव तक पूजा पाठ करने वाले इन दोनों के खिलाफ है मूर्ति पूजा वजा करते नहीं है ठीक नहीं है लोग तो ये सब होने के बावजूद भी विवाद हुआ अनेको पंथ निकल गए फिर अलग हो अलग नामों से बहुत संप्रदाय एक दो नहीं हिंदुओं की खिचड़ी है ना संप्रदाय पर वैसे उनमें भी है संप्रदायों में भी बहुत खिचड़ी हो है मुसलमानों में बहुत खिचड़ी तो तो तो तो... वो तो तो, तो तो भी यही कहते हैं स्वामी जी वो बाइबल वॉज रिटर्न सौ साल बाद तो तो तो उस दो हो गए, उसके अलावा उसके और चार सौ साल बाद लिखा। कहां से आया? कौन बताया तो <laughs> जो रहने वाला उसे तो बहुत अच्छे है बहुत दो करीब चालीस पचास साल के बाद पहला महाधिवेशन कर दिए थे फिर उसे सुधारने के लिए दूसरा अधिवेशन करीब दो सौ साल बाद फिर उसके तीन सौ साल बाद एक और अधिवेशन किया सुधार सुधार करने के लिए तो हुआ तीन के बाद चौथी हुई नहीं आज तक जैसा राम ही नहीं था अभी राम से घोषणा हुआ था राम हुआ ही नहीं तो कथा है कथा का पार्ट है वो तो पात्र है जैसा नहीं कोई नाटक लेके जाते नाटक ये भी एक नाटक है साहित्य वो साहित्य में एक पात्र है वैसे किसने बोल दिया वो जीसस में हुआ ही नहीं, नहीं।, नहीं। ऐसे भी पुस्तक जीसस यहाँ आया था भारत उसके समाधि जम्मू में जम्मू के पास यही मरा वो भारत में मरा है तो सब जुड़ा लोग विवाद नहीं कपड़ा लिखने जा रहे थे तब वसुबंधु का जन्म हुआ उन्होंने जो है बौद्धों के सारे सिद्धांत उलटा पलटा खचर पचर हो रखा था सबको सिद्धि आदि अनेक ग्रंथों ने लिख करके पूरा वास्तविक सिद्धांत क्या है किस प्रकार से बहुत, बहुत किया है। मतलब अलग बना दिया वेदांत बहुत तुलनात्मक एक अध्याय उसमें आप देखेंगे पशु बंधु ने क्या क्या संज्ञा दी है हमारे विचार है ना निर्गुण निराकार सगुण निराकर सगुण सागर सूक्ष्म ब्रह्म, ईश्वर, विराट, वो वो सब वो भी मान रहे हैं, नाम लग दे। पर परिक्लिन्न लग लग नाम दे, त्मक हमने लिखा हुआ है तो क्या किया सुधार कर दिया उन्हीं के चेड़ों में से है शांत रक्षित कर ना है वास्तव में ईश्वर है और धर्म है अलग अलग लोग अलग लो, अलग कल्पना सागर को हैं कृपा सागर कहता है को को, कुछ कहता है कुछ कहता है उसको कल्पना कर भक्तों अपने भावना के मुताबिक उस अनेक धर्मों की कल्पना अनंत धर्म है उसके अनंत गुण हम लोग गुणों की कोई एंड नहीं जितनी चाहो की कल्पना करो उसमें सब कुछ उसी के गुण है यद्य भूतिमत सत्यम श्रीमत ऊर्जितम एवं वाह तदेव ममांश समुद्भव कान भगवान मेरे वैसा। तो इसीलिए है। में हैं। और सभी ईश्वर जगत भी ममो तो सुतराम की सिद्धि कोई दोष है ही नहीं सर्वान में मते मत्य स्वप्रकाशत सर्वज्ञाना परमात्मा और एक तरफ तुम कहते हो कोई भी ज्ञान होता ही नहीं और एक हो सब स्वलक्षण है सब प्रकाश हर एक ज्ञान सब प्रकाश है ये कैसा हुआ स्विकल्प ज्ञान मिथ्या हो जाएगा वो भी स्व प्रकाश है सर्वज्ञान स्वप्रकाशत्व ना सकल ज्ञान स्वप्रकाश है तो सकल निर्विकल्प ज्ञान ही सब प्रकाश है सकल स्विकल्प ज्ञान प्रकाश है क्या प्रमाण है कि आप ज्ञान सामान्य को सब स्वप्रकाश मान लिए हो तो स विकल्प ज्ञान भी स्वप्रकाश होगा और वह अपने विषय की प्रमात्व को प्रकाशित कर देगा इसलिए आप बौद्धों दो के मत में स्वप्रकाशत्व सर्वज्ञान नाम परमात्मा सकल ज्ञान प्रमात्म प्रकृत इन हमारे यहाँ सकल ज्ञान प्रमाण ही होते कसौटी कसरा पड़ता है देखना पड़ता है ज्ञान पक्का ठीक ठाक है या नहीं और ये निर्णय लेने में बड़ा कठिनाई है जो ज्ञान आपके अंदर है वही दस साल बाद पांच साल बाद कुछ और पड़ो तो जीरो हो जाता है तो गलत था जब तक वेदांत अनुभूति नहीं होती है सब ज्ञान उत्तर उत्तर धीरे धीरे सुधरते जाते हैं ना पिछले पिछले लगता है तो गड़बड़ आज जो समझ रहा बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ <laughs> फिर एक और ग्रंथ पढ़ो गलत नहीं वो ठीक नहीं था वो और सुधर गया ये ठीक है यावत आत्मानुभूति नहीं होती परंत धंधा चलते रहेगा इसे हमारे मतलब ज्ञान सब प्रकाशम नहीं है किंतु ये जो अनुमान हमने बनाया है ये अनुमान तो प्रमाण प्रतिपत्ति शिक्षा ममा मत तो प्रकृति प्रकृति मैंने प्रकृति अनुमान में कोई भी नहीं इस अनुमान में यह अनुमान हमारे दृष्टिकोण में भी प्रमा है तुम्हारे सकल ज्ञान प्रमा होने से यह अनुमान प्रमा है ही अति उसका विषय ईश्वर तो सिद्ध हो गया पूर्व पक्षी वैशेषिक ने बहस कर दियात्य में तृप्त ज्ञान जब कार्य संप्रतिपन्नवत्त अब नित्य ज्ञान को सिद्ध करता है तो कर सिद्ध कैसे होगा ज्ञान अनित्य नित्य दोनों प्रकार के होते हैं अनित्य ज्ञान होता है सो कोई संशय नहीं हम का अनुभव है सभी के अनुभव सिद्ध है कोई भी ज्ञान टिकता ही नहीं कई ज्ञान एक कांस सुनते दूसरे कांस निकल जाता है कोई कोई ज्ञान अंदर हृदय में जाता है कोई खोपड़ी में घुस जाता है हृदय में गया भूल जाते हैं खोपड़ी में गया कुछ देर टिकता है उसकी स्मृति हो जाती है वो भी गायब हो जाता है तरह से आप देख ही रहे जो भी ज्ञान होता है सब अनित्य ही होता है इसे अनित्य ज्ञान में कोई संशय है नहीं रहा ज्ञान के बाद नित्य ज्ञान भी होता है ये तो संशय का मामला है इसलिए हम अनित्य ज्ञान को पक्ष बनाएंगे ये अनित्य ज्ञान भी नित्य ज्ञान के द्वारा ही जन्नी है क्योंकि अनव्यवसाय ज्ञान को अनित्य मानना पड़ेगा सब प्रकाश माननी नहीं तो काम चलेगा का नहीं नया कौन ज्ञान कह नहीं तो अनवस्था दोष व्यवसाय ज्ञान को प्रकाशित किया अनुव्यवसाय यदि वो भी अनित्य हो जाए फिर उसको प्रकाशन कौन करेगा किसी और की माननी पड़ेगी ना इसीलिए जो कह दिया को दो इस स्टेज में खत्म कर दो अब व्यवसाय और अनुव्यवसाय व्यवसाय स्वप्रकाश नहीं है अनुव्यवसाय स्व नित्य है इसे अयंघटा व्यवसाय घट ज्ञान वाला ये अनुव्यवसाय मन मनुष्यों का जीव से यद किंचित ज्ञान पक्ष का लेना ज्ञान पक्ष जीव से ये का जीव का यहां ले जो कोई बेकार घटक ज्ञान पटक ज्ञान कोई भी ज्ञान ले लेना तो कैसा है उस ज्ञान जो उत्पादक अनित्य से व्यक्त ज्ञान जन्नी है वह अपने उत्पादक अनित्य ज्ञान से भिन्न कोई नित्य ज्ञान के द्वारा ही उत्पादित होता है क्योंकि कार्य कार्य संप्रति बन ज्ञानांतर के समान पक्ष से बिन कोई और ज्ञान लेनाश्मी तो जिसे कोई विवाद नहीं अयट विवाद भी हो जाएगा मैं हूं इसको कोई विवाद है क्या है नहीं तो कौन करेगा ये साकार करने बैठा है उसे खुद के ऊपर संशय मैं हूं या नहीं हूं तो शास्त्र कैसे करेगा इसलिए अविवादास्पद ज्ञान के मयहू इत्याकर जो इतक जीव ज्ञान है अविवादास्पद है उसको दृष्टान तो उपाधि चाहता है पूर्व पक्षी एक तो उपाधि है दृष्टांत विज्ञान का जनक ज्ञान पक्ष विज्ञान से भिन्न जनक ज्ञान को मानना पड़ेगा ज्ञानांतर प्रसिद्ध साध्य का पक्ष में सामंजस्य करने के लिए आपको एक ज्ञान मानना पड़ेगा अनित ज्ञान से बिने ज्ञान क्योंकि इनके सब महाविज्ञान प्रमाण है पहले बोल चुका हूं साध को दृष्टांत अलग ढंग से घटाया जाता है पक्ष में अलग ढंग से घटाया जाता है दृष्टांत में लूँगा तो क्या करूंगा अनुव्यवसाय ज्ञान और व्यवसाय ज्ञान ले लूंगा और पक्ष में कहूंगा तो अनित ज्ञान को नित्य ज्ञान के द्वारा अनित ज्ञान की उत्पत्ति को घटाएंगे उत्पादक ज्ञान अज्ञान से अनित्य ज्ञान से भिन्न नित्य ज्ञान लूंगा उत्पादक ज्ञान लेंगे अनुसार ज्ञान जन ऐसा यद्यपि ऐसे अनुमान जीव के महाविज्ञान अनुमान बहुत ही गड़बड़ अनुमान है ऐसे महाविज्ञान अनुमान होंगे तो बहुत जबरदस्त खंडन किया खंडन करते हो तो वैशेषिक दर्शन के ये जो मान मनोकार को तो गालिया दी है लोगों ने वेदांतियों देवान प्रियो ये, ये देवताओं का प्रिय लग रहा है महामूढ़ है देवान प्रियो का मतलब क्या मूढ़, मोटी बुद्धि वाला देवताओं को वो प्रिय है ना जो ज्ञान की चर्चा कभी ना करे और दिन रात जो बैठे आरती उतारते रहे और पूजा पाठ करते रह रहा दिन भर लगा हुआ है भगवान का पीछे लगा है मूर्ति दिए हुए ऐसे लोग देवताओं को बड़ा प्रिय है आदमी ठीक है हमेशा हमारा बलि का बकरा बना रहेगा हमारा पूजा करते रहेगा ज्ञान वन मुक्ति मुक्ति की चर्चा सुनना भी नहीं चाहता है जैसे आदमी है उनको देवाराम प्रिय कहेंगे जैसे आपकी पुषप आप का प्रिय जो पशु कहीं इधर उधर न जाए भागे दौड़े नहीं कभी आपको लात न मारे वो पुष आपका प्रिय होता कि नहीं होता ये बढ़िया गाय है न लात मारती है न सि मारती है न भाग दौड़ करती है जैसे हम खाते वैसे रहती है टाइम टू टाइम दूध देती है बहुत बढ़िया गाय है है ना? मनुष्य नाम प्रिय है ऐसा पशु मनुष्य का प्रिय होता ही है घर में आज्ञानुकारी पशु तो इसी प्रकार देवताओं का अज्ञानकारी मनुष्य जो होता है वो देवानाम प्रिय मूर्ख है वो कहने का मतलब सीधे न सीधा मूर्ख ना खा करके शब्द अच्छे शब्द करते है देवानिय वैशाख वैसाखनंदन हाँ होता है वैशाखन नहीं गधा गधा को वैशाख बंदन कहा जाता है हाँ? वैशाख मास में कहीं भी घास होता नहीं होता है घास सब सूख जाता है वो गधा क्या सोचता है चलता है घास खाने के लिए वो खाते खाते कहाँ खाएगा वो मिलेगा है नहीं घास कहीं इधर एकल उधर कल उधर एक मिलेगा करते करते उधर दस एकड़ जमीन पार कर दस एकड़ जमीन पार कर दिया और घूम के भरा है उल्टा तो तो तो सोचता है क्यों तो कवर कर ना घूमते घूमते बोले मैंने इतना खा पी लिया मेरा साथ बहुत बढ़िया होगा और मोटो तगड़ा भी हो जाता है मन की वजह से सोच की वजह से बारिश के दिन आता है घासी घास क्या करेगा थोड़ा सा घूमता है पू पूरा भर के खा लेता है थोड़े नहीं वो घूम के देखते बीमार हूं खाए नहीं पाया चार महीने पहले पूरा दस दस एकड़ जमीन का घास खाता था और अब तो आधे एकड़ का भी नहीं खाया जब मैं बीमार पेट खराब हो गया है ऐसे तो सोचे वास्ते बीमार पड़ जाता इसलिए गधे का नाम है वैशाख वैशाखानंदन एक नाम है गधे का गाड़ी वैशाख तो हो जाएगा देवान प्रिय वैशाखानंदन शब्दी उनकी पंक्ति को न्याय रत्रावली में आनंदानुभव नाम की जो वेदांत आचार्यों ने लिखा है निपुणम देवानाम प्रिय न ये था। अपने आप का निपुण मान रहा है देवों का प्रिय है ऐसा महामोड़ अपने का माने ऐसे उल्टा पुलटा करता है ऐसे कह दिया मन मनोरकार को जरा डांट के बोल दिया कि ये अनुमान तो बिल्कुल गड़बड़ अनुमान ये जो अनुमान बना है ना बाकी तो फिर भी ठीक है ये अनुमान तो बिल्कुल ही गड़बड़ है इन्होंने क्या किया इसलिए वेदांत तो उनके शरीर पर अनुमान कर दिया कहे मानव कार सुना तुम्हारा जो शरीर है ना जैसे आपने कहा तद ज्ञान हम एक मानव ये शरीर हम यह मानव कार की जो शरीर है वो कैसा है इस शरीर के उत्पादक कौन है इसके माता पिता है ना वो अचानद से भिन्न से जन्य है कर दिया ना। जैसे आपने कहा ना एक ज्ञान को उत्पादक कैसा है किसी अन्य अनित्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान जन्य इतना आपने लफड़ा उठाया अनित ज्ञान से भिन्न ज्ञान जन्य है ये जो कहा इसे तो है, तुम्हारे शरीर को उत्पादन माता पिता से भिन्न भिन्न जो माता पिता कौन थे वो छोड़ो वो अचांडा होते तो नहीं थे तुम्हारे माता पिता इज्जत तो इतना रख दिया अचांडा से भिन्न किसी किसी के द्वारा जन्य है ऐसा अनुमान कर सकता और अचांडा से कोई पशु पक्षी भी हो सकता उनकी मजाक उड़ा दिया तुम्हारे अनुमान तुम्हारे शरीर के लिए आफत खड़ा कर दिया इस प्रकार के अनुमान करोगे जनक अचांडा लेत्र जनित्प्रतव उसके अनुमान को उसके शरीर में लगा करके उल्टा सिद्ध कर दिया ये तुम्हारे शरीर का भी कोई भरोसा नहीं किससे पैदा हो नित्य परमात्मा ने पैदा किया होगा तुम्हारा ऐसे भी ऐसे नित्य क्या वहां ईश्वर से पैदा किया पंक्ति घटाना है हम पंक्ति लगा रहे हैं नचात्र उपाधि उपाधि भी आप दोष नहीं दे सकते मान कार्य साध्य क्योंकि क्यों नहीं दे सकते हैं एक व्यतिम एक उपाधि नहीं दे सकते हैं आप क्योंकि तब व्यर्थ विशेषण उत्पाद आपके मत में व्यर्थ विशेषण दोष है क्योंकि भिन्न कोई चीज ही नहीं है कि बौद्धादि के मत में एक तो कर को उस ही ज्ञान तो परमा ज्ञान ही नहीं है तो तद व्यतिरिक्त क्या मिलेगा हमको दूसरा कोई ज्ञान मिलेगा क्या जब उससे कोई भिन्न वो चीज मानता ही नहीं है तब तो भिन्न तो कहीं मिलेगा ही नहीं अतएव विशेषण ही व्यर्थ हो गया उपाधि में मम तो नित्य स्वी और हमारे यहां तो सम, समस्या नहीं उससे भिन्न भी हमारे नित्य पदार्थ बहुत है नित्य ज्ञान से भिन्न भी आकाश के नित्य, काल भी नित्य अनेकों हमारे नित्य पदार्थ पड़े हुए हैं तो उपाधि में विशेषण व्यर्थ दोष नहीं आएगा कार्यत्व विशेषण है पूर्व दोष अनुसंगे कार्यत्व सत्यत्म ऐसा उपाधि करण हो गए तो फिर कार्यत्व सतीवजूद भी वहां भी विशेषण व्यर्थता दोष तो बना रहेगा इस प्रकार से अनेक अनुमानों के नित्य ज्ञान की भी सिद्धि हो गई तो वो जो नित्य ज्ञान सिद्ध हुआ है उस नित्य ज्ञान का आधार का नाम ही ईश्वर है नित्य ज्ञान आधार ईश्वर ईश्वर लक्षणम इस प्रकार से ईश्वर का लक्षण बन गया नित्य ज्ञानवान ईश्वर तदेव कर्मत्वादि हृत भी सिद्ध ईश्वर इसलिए कर्म आदियों को लेकर के अनेकों अनुमानों के द्वारा हमने ईश्वर को सिद्ध कर दिया और ईश्वर के ज्ञान को भी नित्य ज्ञान भी सिद्ध कर दिया गया है अतः ईश्वर का लक्षण ही बन गया नित्य ज्ञानवान ईश्वर नित्य ज्ञानवत्व ईश्वर से इस प्रकार ईश्वर सिद्धि हो